बिहारी की जय राधा गिरिंद्र बिहारी देवजू की जय श्री श्री संकल्प ग्रंथ की जय श्री गौर हरिबो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 श्रीराम हरि गोविंद जय जय बुलृंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर पराशरसून सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल तम वायम अमृतम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष जगद्धा नमा तत् प्रेरणाया प्रवर्तिहबराकूपो तो तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवा श्रीूप साग्र सागरजातम् सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ली विशाखाता आजितुजौ कनक संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ वंदे जगत्प्रियकुणता नारायणं नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवीं सरस्वती व्या तक जयधी तप्त कांचन गौरांग्य राधे वृंदवनेश्वरी वृष्हांसुते दिवी प्रणमा हरिप्रिए नारा बांशाकुभ्य कृपासभ्यु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टी सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में दया बुल श्रृंदावन बिहारी परम मंगल श्री संकल्प कल्पद्रुम पूर्व श्लोक में बावनवे श्लोक में श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद ये प्रार्थना कराए संकल्प कराए कि हे श्री किशोरी जी कब वो हो अवसर होगा जबकि मैं मध्यान्ह योगपीठ में श्री गुरु मंजरी उनका अनुगत्य ग्रहण करके आपका पूजन करूंगी और उसमें पहले श्री गुरुमंजरी उनका अंगत्य ग्रहण करते हुए उनका संक्षिप्त पूजन और संक्षिप्त पूजन करके फिर श्री यूथेश्वरी अग्रवर्तनी हरिबो जो मेरी अग्रवर्तनी है यूथेश्वरी वे आपका पूजन करेंगी और पूजन की थाली जिसमें समय श्री रूप जी को देंगी श्री रूप जी उसके द्वारा श्री विशाखा विशाखाजी अग्रवर्तनी जो सखी है जिसके युद्ध में हूं मैं उस युथ का पूजन करेंगी उन्हें युथेश्वरी का और वे थाली को प्रदान करेंगे कृपा करके श्री रूप जी को रूपमंजरी जी उस थाली को प्रदान करेंगी गुरु मंजिरी परात्मर गुरु मंजरी उस थाली को प्रदान करेंगी परम गुरु मंजरी और परम गुरु मंजरी गुरु मंजरी जी को प्रदान करेंगी और इस प्रकार पूजन करके जब अनुगताओं को प्रदान करेंगी तो अनुगता भी अपने अपने साक्षात इमिजिएट जो बॉस हैं उनका पूजन करेंगी जैसे जिनका वो अः ग्रहण करके विराजमान है उनका पूजन करते हुए विराजमान होंगी तो इस प्रकार अमुगत्य पूर्वक में कब लीला में मध्यान्ह योगपीठ में आपका नित्य पूजन करती हुई विराजमान होंगी <laughs> परंतु तो ये जो पूजन है ये पूजन राग मार्ग से पूजन है अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत करने का और श्री आराध्य की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए यह पूजन है यह पूजन कोई विधि मार्ग का पूजन नहीं है विधि मार्ग का पूजन कभी कभी होगा नित्य पूजन नहीं है यहां पर इष्टे स्वारस की परमाविष्टता इष्टे स्वारस की राग परमािष्टता भवे तन्मयया भवे भक्ति साचे राग रागात्मिक राग आत्मिका जो पूजन है उस का पूजन है अर्थात इष्ट में स्वाभाविक लौकिक संबंध भाव से जो प्रीति है उस प्रीति के कारण मैं पूजन करूंगी और इस प्रकार परम दुर्लभ ये सारे गुरुजनों की कृपा एक साथ मुझे प्राप्त हो ऐसा स्व ऐसा भाग्य मेरा क्या बनेगा कब बनेगा ऐसी दुर्लभ वस्तु के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ आगे श्री विनोद मंजिल जी कहते हैं श्री विष्णा चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि गोवर्धन मधुवनेश मधुसनो विद्रावितात्र विद्राविता त्रप सखी शतवाहनी काम पिष्टात युद्ध मन कांत जयाम ग्रह यान नवजातुष कालीषि किशोरी जी कब वो अवसर होगा जबकि मैं आपको होली लीला में पिचकारी रंग गुलाल इनको प्रदान करूंगी वाह <laughs> होली में पिचकारी गुलाल रंग इनको लाला करके आपको प्रदान करूंगी गोवर्धन में मधुवन मधुबनेश्वर कभी गोवर्धन में और कभी मधुवन में जहां मधुत्सवे नो वसंतव पर पूर्ण रूप से हो रहा है तो वसंत पंचमी के बाद में वसंतोत्सव में श्री गोवर्धन में अथवा गोवर्धन में श्री गुलाल कुंड पर कभी श्री मधुवन में श्री यमुना जी के किनारे श्री वृंदावन में मधुत्सवेश मधु उत्सव बसंतोत्सव जब हो रहा है उस बसंतोत्सव में विद्राविता विद्रावित त्रप सखी उस समय लज्जारूपी सखी उसको भगा करके आपके हृदय में जो लज्जारूपी सखी है उस त्रप सखी त्रप मे लज्जा त्रपाल लज्जा उस त्रप सखी को लज्जारूपी सखी को भगा करके विद्रावित विद्यापिता त्रप सखी त्रप सखी को भगा करके शतवाहनिकान आप सैकड़ों वाहनिक सेना को संग में लेकर के जब श्री श्याम सुंदर के साथ में युद्ध करने के लिए जाओगी उस समय हिश राध के कव में पिस्टात युद्धम अनुकांत जय आए के युद्ध मैने गुलाल को आपको समर्पित करूंगी और गुलाल को समर्पित करके अनुकांत जया है श्याम सुंदर की विजय करने के लिए जब आप चल रही हो तो त्वाम ग्रह यानी उस समय आपको कब मैं ग्रहण कराऊंगी जातु कुपकाली, काली कुपकाली माने गुलाल इत्यादि जो है उन गुलाल इत्यादि को कुमकुम के जातुष मैने लाख के बने हुए कुपकाली सुंदर कुप्पा उनको मैं लाख की बनी हुई सुंदर हल्की जो हाड़ी हैं, उन हाड़ियों को तब आपको प्रदान करूंगी और आप उन हड्डियों को आकाश में उछालोगी और उछालने के साथ ही साथ वायु के संपर्क में आकर के वायु की टकराव पर आकर के किसी भी छोटी सी वस्तु को छू करके वे परम कोमल लाख की बनी हुई हड्डियां फूट जाएंगी और उनसे रंग नीचे गिरेगा तो पहले लाख की बहुत हल्की हल्का हड्डियां जो चोट नहीं करे ऐसे हाड़ियों में हांडियों में सुंदर रस भर के गुलाल रंग भर के मैं आपको प्रदान करूंगी तो आप विजय करने के लिए जा रही हैं। हमारे बड़े श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामीपाद ने श्री मधकेलवल्ली ग्रंथ उनमें होली लीला का इसी लीला का बड़ा सुंदर गायन किया रस ने श्री आनंद उन्नावन चंपू में भी श्री कवि कर्णपूर्ण ने इस लीला का बड़ा सुंदर गायन किया कि कभी मधुमंगल श्री ब्रिज के बाजार में ब्रिज की गलियों में घूम रहे हैं उसमें बूढ़ी बूढ़ी गोपी श्री मधुमंगल के पास में आई और मधुमंगल से कह रही हैं कि बेटा मधुमंगल तुम तो पौर्णमासी जी के नाती हो सांदिप्नि ऋषि के पुत्र हो तुमको सारे शास्त्र पता है बेटा न ने हम बड़ी समस्या में पड़ गई हैं मधुमंग बोले दादी का समस्या है बोले हमारी बधु जब से बसंत पंचमी आई है इसके बाद में ये दशा हो गई है बधुओं की कि वे कहीं मोर को नाचते हुए देखें पागल हो जाती है कहीं कोयल की आवाज सुनती हैं वे पायल पागल हो जाती हैं कहीं बोर आई हुई किसी आम के वृक्ष के ऊपर देखती हैं तो वे मतवत मत, मतवाली सी हो जाती हैं और ऐसा लगता है न किसी की सुन रही हैं न किसी से बोलती हैं कोई कितना भी कुछ कहता रहे उनको होशा ही होश नहीं है जाने कैसे बौरा गई हैं ये क्या हुआ क्या हुआ क्या है तुम तो बड़े ज्ञानी हो जरा बता दो मधुमंगल बोले बोले इतनी गंभीर बात कुछ सड़क पे बताई जाएगी क्या बोले तो बोले पहले हमको बुलाओ भोजन कराओ दक्षिणा दो तब बताई जाएगी ऐसे थोड़ी बताई जाएगी ब्राह्मण से यही रास्ता चलते पूछ लो सब कह रही हैं मधुमंगल चल बेटा चल हमारे घर चल तुम्हारा स्वागत है स्वागत निमंत्रण देकर के सब बुलाती है मधुमंगल को ऊंचे से आसन के ऊपर जब बैठाती हैं मधुमंगल और अकड़ करके बैठ जाते हैं आज हमारी पूजा हो रही है नई नई पूजा हो रही है तो मधुमंगल और आनंद पूर्वक अकड़ करके बैठ जाएं और बुरी बुढ़ी गोपी सब मधुमंगल के सामने हाथ जोड़ करके दंडौत करती हुई कह रही हैं कि बेटा मधुमंगल बेटा ये बता हमारी बधुओं को क्या हो गया बोल बोल बोलना है मधुमंगल जी नाय कहवा हाँ मधमंगल जी अब बताओ हमारी बदू को क्या हो गया है श्री मधुमंगल कह रहे हैं पहले कुछ भेंट पूजा है लाइये के ना है। बोले हा हा मधमंगल को पेट भर करके भोजन करा रही हैं पूजन कर रही हैं चंदन तुलसी माला सब प्रदान कर रही है और मधुमंगल भोजन करके फिर बैठ रहे हैं बस अच्छा एक काम करो एक कहीं से फल लाओ ये बड़ा सुंदर आम मधुमंगल को लाकर के दें मधुमंगल आम को देख करके एकदम प्रसन्न हो जाए इष्ट मिल गया सामने और आम को सूंघ करके उलट पलट करके देख रहे हैं सूंघ रहे हैं और बड़ा स्वाद आ रहा है और आंख बंद करके बड़ा आचार्य आकार धारण करके सुंग करके मधुमंगल कह रहे हैं उन्हें एक बात बताओ कभी तीख दुपहरी में समेरे संध्या के समय त्रिकाल संध्या के समय तुम्हारी बधू तेराई चौराई के ऊपर होकर के निकलती है क्या बोल क्यों नहीं निकलती है जल लेने के लिए किसी भी वस्तु के लिए खूब जाती है बोले अरे यही गड़बड़ हो गई है बड़ी गंभीर बात है तुम्हारी बधुओं को एक मदन पिशाच लग गया है है कोई मदन पिशाच मदन मदन कामदे कोई ही मदन पिशाच इनको लग गया है कोई हवा लग गई है बोले बेटा इसका उपाय क्या है बोले मैं तो पूरे ज्योतिष को जानता हूं और ज्योतिष के साथ में ज्योतिष तब तक अधूरी जब तक कि उसके साथ में तंत्र न हो और तंत्र तब तक अधूरा जब तक कि उसके साथ में मंत्र न हो सान्दिपिक ऋषि का बेटा हूं पौमासी जी का नाती हूं मुझे ज्योतिष भी पता है जो प्रत्यक्ष ज्योतिष है दृश्य ज्योतिष उसका भी पता है मुझे जो फलित ज्योतिष है उसका भी पता है तो दृश्य फलित दोनों ज्योतिष के प्रभाव को जानता हूं फिर इन ज्योतिष के साथ में मंत्र और तंत्र इन दो को भी जानता हूं तब जाकर के ज्योतिष पूरी होती है यदि कोई केवल ग्रह नक्षत्र ही देखे और तो फल नहीं जाने उसका या ग्रह नक्षत्र देखे दृश्य ज्योतिष देखे और उसका उपाय नहीं जाने तो ऐसा ज्योतिषी किस काम का तो उपाय भी मैं जानता हूं इसका उपाय यह है, है कि तुम्हारी वधुओं को एक व्रत करना पड़ेगा बल्कि क्या व्रत है कि वे पति के मुख का दर्शन नहीं करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति मुख का दर्शन त्याग करके परम श्रृंगार जो है उनको धारण करके प्रदोष काल में होली की जितनी भी सामग्री है उस सामग्री को अपने साथ थाल में भर करके गुलाल कंधे के ऊपर पिचकारी जलयंत्र उस जलयंत्र को कंधे के ऊपर रख करके रंग की पिचकारी अपनी कमर में बांध करके दासियों के साथ में रंग की कमोरी उनको माथे के ऊपर ले जाकर के ये निकुंज मंदिर में जा निकुंज मंदिर में एक देवता है काल कुमार देवता हाँ। <laughs> काल कुमार त्रिकाल में जो कुमार रहे त्रिकाल में जो नवकिशोर में ही अवस्था रहे ऐसे कोई काल कुमार देवता हैं उन काल कुमार देवता की यदि व्रत रखते हुए और उनकी वे अर्चना करें और अर्चना करते हुए पूरी रात्रि वहां निकुंज मंदिर में वे गीत गाते हुए इत्यादि करते हुए यदि वहां पर स्वर करती हुई विलास करती हुई स्वर करती हुई हो हो हो ऐसे बोलते हुए यदि वे वहां पर कालकुमार देवता की समाराधना करें तो कालकुमार के प्रभाव से ये मदन पिशाच भाग जाएगा और तो तुम्हारी बधुए ठीक हो जाएगी ऐसे मधुमंगल बड़ी चतुराई के साथ में दौत्य करते हुए जितनी भी गोपिकागण हैं उन गोपिकागणों को अनुमति प्रदान दिलवाती हैं और सारी जो बाधा डालने वाली हैं वे ही गुरजन वे ही वृद्धाएं जो मिलन में बाधक थी वे ही अपने हाथ से अपनी बधुओं को सजा करके उस समय भेजती हैं जा बेटा जाओ बहू जा, जाओ जाओ कालकुमार की पूजा करने के लिए जाओ वे तो उल्टी सहायिका बनकर के बेराजमान हो जाती है और सहायिका बन करके सिंधु कुंज मंदिर में जिस समय भेजती है उस समय श्री श्याम सुंदर के साथ में इन गोपिकागणों का आनंद पूर्वक बिहार होता है इधर श्री प्रिया जी उनके यूथ भी आ गए हैं और प्रिया जी के यूथ उस समय श्री श्याम सुंदर उनके साथ में होली खेलने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक होकर के विराजमान है तो फागुन, आयो। बड़े से ये फागुन का महीना आया है इसलिए श्री श्याम सुंदर के साथ में होली खेलने के लिए हृदय में इन गोपियों के श्री विश्वानंद के हृदय में बड़ा उल्लास है और उधर श्री श्याम सुंदर भी बड़ी सुंदर सफेद पाग कस करके बांधे हुए हैं और पाग बांध करके ढाटा बांधा है कि पाग कहीं हिल नहीं जाए पीठ के ऊपर बड़ी सुंदर ढाल लठाम होगी तो ढाल हो हो तो की जरूरत पड़ेगी उसको पीठ के ऊपर धारण करके कंधे के ऊपर बड़ी मोटी जो पिचका है उस पिचका को धारण करके पधारे एक तो होती है पिचकारी और एक होता है पिचका पिचका वो जिसको फैंट के ऊपर कमर के ऊपर टोड़ी टूड़ी के ऊपर लगा करके दोनों हाथ से जिसे में फीका फेंका जाए तो एक फल तक धार जाए ऐसा राधौलबी में अभी पिचका चले सामने की त्योहारी तक रंग की धाक पहुंचे तो पिचका कंधा के ऊपर धारण करके कपोल के ऊपर गुलाल उनकी छाप धारण करके माला धारण करके श्वेत घेरदार जो बागा उस बागा को धारण करके हो हो हो ऐसे बोलते हुए श्री श्याम सुंदर भी अपनी के साथ में होरी खेलने के लिए निकले अश्री प्रिया जितनी भी श्री किशोरी जी की सखीगण उन सबों ने उस समय मधुर स्वर में बीणा गायन प्रारंभ किया होली की जो तान लेना प्रारंभ किया श्याम सुंदर तो श्री के उस नृत्य का दर्शन करके सखियों की नृत्य का दर्शन करके और मधुर संगीत निनाद को सुन करके प्रेम में विभल हो रहे हैं मधुमंगल कह रहा है अरे श्याम अरे भैया तू इतना भयभीत क्यों हो रहा है तेरे कंप वो उत्पन्न हो रहा है शरीर में पश्चपेद आ रहे हैं तुझे डरने की जरूरत नहीं है मैं हूं ना तेरा मित्र तेरी रक्षा करने के लिए तेरे साथ में इन गोपिकाओं से तू इतना भयभीत हो रहा है गोपिकाओं से भयभीत होने की जरूरत नहीं है मैं अभी इन गोपियों को भगा देता हूं और ऐसा कहकर के मधुमंगल अपनी कांख बजाते हुए भंड नृत्य करते हैं लास नृत्य नहीं है गोपी का घर तो कर रही है लाश्य नृत्य कितना मधुर लय से युक्त जहां पर भाव का अंकरण भी है जहां पर लय और ताल का अंकरण भी है नृत्यम भावाश्रेयम आश्रयम बोध्यम नृत्यम ताल लय आश्रयम नृत्य और नृत्य दोनों में अंतर है जिसमें भाव का अंकरण किया जाए उसका नाम है नृत्य और जहां पर भाव का अनुकरण हो करके ताल और लय उनका ही पालन किया जाए तो उसके अनुसार अंग का विक्षेप चरणों का विक्षेप किया जाए उसका नाम है नृत्य तो नृत्य और नृत्य इन दोनों में अंतर है नृत्य ताल लय आश्रय होता है और नृत्य व भाव आश्रित होकर के प्रकट किया जाता है भावों का उसमें प्रकाशन होता है कौन सा शांत भाव है कौन सा रौद्र भाव है कौन सा हास्य भाव है कौन सा रति भाव है, कौन सा भाव है कौन सा बासल भाव है तो जितने भी नौ रस उनको जिसमें प्रकट किया जाए उसका नाम नृत्य तो श्री गोपिकाण तो नृत्य और नृत्य कर रही हैं और मधुमंगल भंड नृत्य कर रहे हैं आरे टेढ़े बास का कूद रहे हैं कहीं लाद जा रही है कहीं ताल जा रही है तो कूद कूद करके नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते मधुमंगल ने पहन रखा था जो जनेऊ वो जनऊ मधुमंगल के कंधे से सरका और कंधे से सरकते सरकते कोहनी तक आया और कोहनी से सरकते सरकते कमर तक आया और मधुमंगल ने जो उछाल लगाई सो चरणों में लिपट करके वो जनेऊ सीधा पेड़ की डाली के ऊपर लटक गया मधमंगल उस समय कृष्ण से कह रहे हैं बोले मित्र इन गोपियों से डरने की जरूरत नहीं है मैं ब्राह्मण हूं ना मैं अभी अपने जनऊ के तेज से इन गोपियों को यहां से भगाता हूं ये हमारे वृंदावन के ऊपर अधिकार जमाने के लिए हमारे राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए ये गोपी कागण आ गई है इनको मैं अभी भगाता हूँ ऐसा कहकर मधुमंगल जो जनऊटोले तो तो जनऊ गया है, पेड़ के के है ही नहीं सारे सखा के हैं बोले हाय हाय कैसा ब्राह्मण जनऊ को को भी होसना है जनऊ भी नहीं पहने बिना जनऊ को ब्राह्मण को ब्राह्मण होएगा और सारे सखा हंस रहे हैं बोले जिसके पास में जनऊ नहीं वो गायत्री के तेज के द्वारा इन गोपियों को भगाएगा क्या भगाएगा श्री मधुमंगल श्री कृष्ण से कह रहे हैं बोले कृष्ण आज इन दुष्ट सखाओं के साथ में रह करके कलिया तू तो ब्रजराज कुमार नंद भावा का पुत्र है कितना सहीशील कितना शीलवान परंतु इन दुष्ट संग का प्रभाव यह हुआ है कि तेरी भी बुद्धि बिगड़ गई तू भी मुझे ब्राह्मण की हंसी कर रहा है इसलिए अब तैने मेरे साथ में मित्रता तोड़ दी जबरदस्ती की बात है तूने मेरे साथ में मित्रता अपनी तोड़ दी है इसलिए अब मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगा जब तैने मित्रता तोड़ ही दी है तो बोले <coughs> फिर कहा जाएगा बोले अब तो मैं श्री राधिका के चरणाश्रय को ग्रहण करूंगा सब बोले ऐसा मत करना ऐसे में गोपी होरी में में हो रही है तो रोकते रोकते भी रुकते नहीं है मैं श्री राधिका के चरणों यूथ में जैसा संगीत है वहां पर जैसा सुंदर भोजन है जैसा नृत्य है तेरे इन दुष्ट सखाओ के साथ में रह करके मैं क्या करूंगा अतः तूने मेरी मित्रता तोड़ दी जबरदस्ती की बात कि तूने मेरी मित्रता तोड़ दी इसलिए अब मैं तेरे पास में नहीं रहता हूं अब तो मैं राधिका चरण से ग्रहण करूंगा कृष्ण चरण दास्य से काम नहीं चलेगा नहीं चलेगा और श्री श्याम सुंदर रोके रोके सारे सखा रोके रोके बोले अरे रुक जा थम जा बंद मधुमंगल कहीं रोके सखाओं के पकड़ने पकड़ते भी किसी को धक्का दे करके किसी को कूद करके कूद फांद करके मधुमंगल तो सखाओं के युद्ध से बाहर निकल गए और वो गए बो गए वो गए श्री राधिका युद्ध की ओर जो चले श्री ललता जी पहले से ही वहां पर युद्ध रचना करके व्यूह रचना करके विराजमान हैं ललताजी आश इशारा करती है मधुमंगल को कोई रोकेगा नहीं आ जाने दो और मधुमंगल जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं गोपियों की सेना मधुमंगल को घेरती जा रही है और देखते देखते मधुमंगल गोपियों के घेरे के भीतर आ गए श्री ने पहले से ऐसा फॉर्मेशन बनाया हुआ है जिसमें मधुमंगल बीच में उस युद्ध के बीच में फंस गए श्री ललता जी ने तुरंत ही इशारा किया तो सारी गोपियों ने एक साथ मधुमंगल के ऊपर गुलाल केसर रंग इनकी वर्षा करना प्रारंभ कर दिया कोई मुख के ऊपर अबीर मल रही है कोई गुलाल मल रही है कोई चोवा उनको मस रही है तो चोवा चंदन बूका बंधन सब मधुमंगल के ऊपर एक साथ सब गोपी डाल रही हैं। ऐसा कह करके मधुमंगल को जो गोपियों ने एक साथ रंग में घेरा और मधुमंगल के हाथ कंधे का जो दुपट्टा था उस दुपट्टे को ही खींच करके उसको बटकर के कौड़ा बनाया और मधुमंगल के जो कौड़े की मार लगाना शुरू किया मधुमंगल आर्त होकर के पुकारे बोले हे श्री राधे के रक्षा करो रक्षा करो अब्रमण्यम अब ब्रह्म हत्या हो रही है राधे के रक्षा करो रक्षा करो और ऐसे कह के ब्रह्महत्या ब्रह्म हत्या कहकर के करके और श्री राधा रानी के श्री चरणारुंद में जो साष्टांग प्रणाम करें उस समय श्री किशोरी जी बड़ी कृपाल सख श्री श्याम सुंदर का मित्र आया है ऐसा मन में विचार करके परम करुणा उत्पन्न हो रही है और उस समय सखियों को रोकती है कि रुक जाए रुक जाए सारी सखियों ने मधुमंगल के हाथ पैर बांध रखे हैं, मधुमंगल के दुपट्टा से मधुमंगल के ही हाथ बांध दिए हैं और श्री मधुमंगल आर्त होकर के श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं बोले स्वामी संपूर्ण त्रिलोकी में आपकी कृपालता आपकी ही रसशीलता आपकी भक्तवत्लता प्रसिद्ध है कोई तनक आपका नाम मात्र ना ले तो आप उसके ऊपर जो शरणागत होता है उसको अवश्य ही अपनी शरण प्रदान करती हो आप परम कृपालु होकर के विराजमान हो और हा आपकी सखियों ने मुझ ब्राह्मण की जो अतिथि आपके यहाँ पर आया था उसकी अतिथि का ऐसा सत्कार किया ये कौन से शास्त्र के अनुसार आप मेरा पूजन कर रही हो श्री किशोरी जी कह रही हैं कि अरे मधुमंगल तू एक बात बता कि श्याम सुंदर तो सारे गुणों से युक्त हैं फिर तेने उनका त्याग क्यों कर दिया अब मत मंगल को मौका मिल गया श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करने का तो गुणों के माध्यम से ही श्री श्याम सुंदर की निंदा के माध्यम से श्याम सुंदर की स्तुति कर रही है श्याम सुंदर की गुणों का गायन कर रही है कि अरे बाल्यकाल से उसके हृदय में दया का तो नाम नहीं इसलिए मैंने उनका त्याग किया कह रहे हैं निंदा पंत तो भीतर से स्तुति कर रहे हैं कि जिसने दिन छिया वर्ष त्रवर्त का बध कर दिया जिसने जब वे छह महीने के हुए तीन महीने के हुए उस तीन महीने के ने चरण की ठोकर मार करके शक्तासुर का बध कर दिया और जब खेलने के लिए गए तो सबसे पहले बसासुर का उन्होंने बध किया बछड़े का बध किया गोवंश का बध किया उनमें दया नाम की तो कोई चीज नहीं है पहले स्त्री वध किया फिर गो गोवध किया और फिर किसी को भी नहीं छोड़ा ब्रिज के सर्प ब्रिज में हाथी ब्रिज में घोड़ा ब्रिज वृषभ कोई भी आए जो स्वरूप धारण करके आए और तोड़ का गधेड़ा उनको भी नहीं छोड़ा उनको भी उसने मारा है तो सदा से उनका क्रूरता का स्वभाव है वर्णन करके की का का रस रस है तो श्याम सुंदर के असुर की वीरता का वर्णन करके श्री प्रिया जी के हृदय में श्याम सुंदर के गुणों का गायन कर रहे हैं और उनकी वंशी ऐसी जो कि लोक द की सारी मर्यादा का नाश कर देने वाले बाल्यकाल से उन्होंने चोरी की और चोरी करते करते गोपियों के हृदय को चुराने और वस्त्र को चुराने की आदत भी उनकी छूटी नहीं ऐसे कर रहे हैं निंदा पर निंदा के माध्यम से श्री श्याम सुंदर के रसिक गुणों का जिस समय वर्णन करते हैं श्रीप्रिया विफल हो गई है कह रही है मधमंगल तू ने यह अच्छा नहीं किया अरे ब्राह्मण तूने अच्छा नहीं किया श्याम सुंदर को छोड़ करके आया है तुझे श्याम सुंदर को त्याग नहीं करना चाहिए जा तुझे लौट जाना चाहिए श्याम सुंदर से क्षमा प्रार्थना करना वे छोड़ने लायक नहीं है प्यारे तो सर्वदा सर्वदा उपासना करने के सेवा करने के योग्य है ऐसे श्री किशोर जी एकदम विभल हो जाती है तो कृष्ण के चरणारिंद को हाथ जोड़ दिए हैं जब इन चरणार्विंद का आश्रय मुझे मिल गया है तो अब मैं कृष्ण के चरणों का काय को आश्रय ग्रहण करूंगा वहां पर तो कुछ नहीं है वहां पर तो भीट सका मात्र है अब आपके आश्रय में आ करके यहां मैं आपकी किंकरी बनकर के सर्वदा सर्वदा निवास करूंगा जो माधुर्य जो सुख की प्राप्ति राधिका दास में है वो कृष्ण दास में भी नहीं है श्री राधिके ये ब्राह्मण आपकी शरणागत है और बड़ा भूखा है इन गोपियों ने अभी अभी मेरी अच्छी तरह से होरी में अच्छी तरह से मेरी पूजा कर दी है इस समय थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाए श्री किशोर जी कह रही हैं अरे चित्रा जल्दी से प्यारे का सखा आया है इसको भोजन कर और उस समय सब सखी सुंदर भोजन की सामग्री श्री मधुमंगल को दे रही हैं और मधुमंगल आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं और भोजन करते हुए सब सखी सखीगण कह रही हैं बोले हेषि राधिके देखो तो सही ये कैसा ब्रह्म बंधु है नाम मात्र का ब्राह्मण है ब्राह्मण पना इसमें कोई है नहीं इस ब्राह्मण में अरे इसके कंधे के ऊपर तो जनऊ भी नहीं है बिना जनऊ के भोजन कर रहा है ये कैसा ब्राह्मण है मैं हम्म मेरा जनऊ जनऊ मेरी ब्रह्मस्वता मेरा ब्राह्मणपना जनऊ के अधीन नहीं है मेरा ब्राह्मणपना तो मेरे भीतर विराजमान है अरे ऐसे करोड़ों करोड़ों जनों मेरे भीतर हृदय में अपने आप विराजमान है मेरे सूत्रायत मेरा ब्रह्म ब्रह्मस्व नहीं है मेरा ब्रह्मस्व तो आत्मायत्व होकर के विराजमान है इस समय तुम मुझे भोजन करा रही हो भोजन के बाद में यदि ताजी माखन मिल जाता तो आनंद आ जाता अब भोजन तो मिल गया माखन की कसर रह गई है माखन मिल जाता तो आनंद आ जाता उसी समय है माखन चाहिए ताजी के बासी बासी माखन तो है पर नहीं नहीं ताजी होता तो क्या आनंद आता बोले अभी ताजी तो अभी बना करके देती है सो रंग की एक कमोरी लाई मटकी रंग से भरी हुई और मधुमंगल के कंधे से ही दुपट्टा खींच करके उसकी इड़ली बना करके मधुमंगल के माथे के ऊपर रखी और माथे के ऊपर जमा करके रंग की कमोदी रखी है रंग की हरिया रखी है और रई लाई और रई ला कर उसको बिलो रही है मधुमंगल से कह रही है हल्ला मत चुपचाप बैठा है और मधुमंगल बिल्कुल भुच्छ बने हुए बैठे हुए हैं जहां भी गर्दी हिला रहे हैं और गोपी मथ रही हैं, मथे जा रही हैं, राख रंग रंग खूब गाढ़ा होकर के और रंग के झाग बाहर गिर रहे हैं मधुमगल करे आहा कैसी सुंदर केशर की सुगंध आ रही है कैसा सुंदर माखन बिखर रहा है झाग बिखर रहे हैं माखन तो बड़ा सुंदर होगा बड़ी देर रह गई अभी तक तो तुम्हारे माखन न रख लो गोपी कह चुप रहे माखन अभी न हल मधुमंगल फिर भी चुपचाप बैठे हैं मधुमंगल बहुत देर रह गई चित्रा अभी माखन क्या? चित्रा जी को आई गुस्सा उन्होंने रई को निकाला रई को निकाल करके हड़िया के ऊपर जो मारा सो माटी की हड़िया फट देसी फूट गई ऊपर से नीचे तक मधुमंगल रंग में डूब गए है रंग में नहा गए सोई गोपियों ने श्री मधुमंगल की पिटाई प्रारंभ कर दी सब गुलाल चंदन केशव कस्तूरी चोवा मधुमंगल के ऊपर एक एक डाल रही हैं और सब व्याकुल होकर के कह रही हैं हो रही है हो रही है हो रही है मधुमंगल जोर जोर से पुकार रहे हैं और मधुमंगल के वस्त्र ही खींच करके उसकी सुंदर लोक बना करके चाबुक और मधुमंगल के ऊपर कौ की मार कर रही है और सब फूल छड़ी लाई और फूल छड़ी लेकर के मध के ऊपर मार रही हैं मधुमंगल अरे यहाँ खुजरी चल रही है यहाँ खुजरी चल रही है और मध मंगल के जहाँ खुजरी चले वही जोर से फूल छड़ी उसके द्वारा मार रहे हैं और मध मंगल हो चल रहे हैं और जोर जोर से पुकार रहे हैं कि भैया कन्हैया अरे बलदाऊ भैया सुबल अब्रह्मण्यम अब अब्रम्हण्यम ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की रक्षा कर ब्राह्मण की रक्षा कर और मधुमंगल जोर जोर से जो पुकारे श्याम सुंदर कान लगा कर के सुन रहे हैं और उस समय सुबल से कह रहे हैं कि भैया सुबल ये मधुमंगल की आवाज आ रही है सुबल कह रहे हैं हां भैया है, है तो मधुमंगल की आवाज स्वर तो मधुमंगल का ही है बोल उसने का कह रहे हो और मधुमंगल पुकार रहा है रक्षा रक्षा भैया रक्षा कर रक्षा कर अब्रह्मण्यम अब्रमण्यम ब्रह्मत्या ब्रमहत्या सखा को मना करते हुए भी ये माना नहीं मूर्ख चला गया है गोपियों के युद्ध में और गोपी इस समय होली में होरियार हो रही हैं सो मधुमंगल को पीट रही हैं हे भैया इस समय और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि गोपियों के युद्ध में कोई भीतर घुस सके और किसी की सामर्थ्य है क्योंकि जो जाएगा वो पिटके आएगा इस समय ऐसी उन्मत्त हो रही है गोपी और लज्जा जो है उसको पूरी तरह से गोपियों ने त्याग दी है तो लज्जा त्याग करके उन्मत्त होकर के जो जाएगा उसकी पिटाई करेंगे इस समय भैया तेरे अतिरिक्त तो और मुझे अपने यूथ में कोई ऐसा चतुर व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो इस समय जाए एक बात का ध्यान रखना यदि कोई रंग का छीटा छाटी करे तो बुरा मत मानना जो जितना चढ़ता है होरी में उसे उतना ही भिगोया जाता है इसलिए मत सीध सीध जाना जा भैया जा। मधुमंगल कह रहे तो सोल कह रहे हैं बुल भैया मित्र को बचाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा क्या कर जाना तो पड़ेगा ही मित्र को बचाना है इसलिए मधुमंगल जैसे ही श्री गोपियों के यूथ में भीतर घुसते हैं श्री चित्रा जी कहती है श्री ललता जी कह रही हैं, है आजाने दो आजाने मधुमंगल चुपचाप सबको नमस्कार प्रणाम कर धन्यवाद धन्यवाद विनम्रता दिखाते हुए यदि कोई एका छीटा मार भी दे चंदन भंदन फेंक भी दे गुलाल फेंक भी दे कोई बात नहीं जय हो जय हो जय बड़ी कृपा कृपा ऐसा कहकर के चुपचाप निकल रही है किसी से अटक नहीं रही है और श्री किसी तरह से श्री राधा रानी के पास में पहुंच गए और राधा रानी के पास में पहुंच वो कह रहे हैं हे श्री वृन्दावनेश्वरी आपकी जय हो हे श्री राधिके आपकी जय हो आप गुणों की खान होकर के विराजमान हैं आपके गुण सर्वत्र सर्वत्र विराजमान हैं सारे सदगुण बाल्यकाल से ही सदा से आप में विराजमान शील की आप निधि होकर के विराजमान हैं पायन तो और हमारे साथ में आपकी परम परम मित्रता रही है हमारे मित्र के साथ में श्याम सुंदर के साथ में हमारा मित्र ये मधुमंगल आपके यूथ में चला आया ये कौन सी रीति है कि आपने मधुमंगल को आपकी सखियों ने इस तरह से बांध रखा है ये कौन सी रीति है श्री ललिता जी कह रही हैं, बोले सुमल तुम जानते नहीं हो, होली के चालीस दिनों में बसंत पंचमी से लेकर के दो तक की ये ही श्रेष्ठ रीति है और कोई दूसरी रीति नहीं है यहां पर तो स्वागत के होली के दिनों में तो स्वागत के ये ही सर्वोत्तम रसम अनुमोदित रसिक जनों के द्वारा अनुमोदित रीति है श्री सोअल कह रहे हैं कि मेरे ब्राह्मण मेरा मित्र कैसा व्याकुल हो रहा है अब मधुमंगल के हाथ बधे हुए हैं मधुमंगल कह रहे हैं कभी कंधा को करके भैया भैया बड़ी जोल की खुजली चल रही है हाथ बधे हुए हैं भैया कोई मेरी पीठ खुजा दे कोई मेरी पीठ खोजा दे यहाँ खुजली चल रही है यहाँ खुजरी चल रही है श्री किशोरी जो उस समय सखियों से कह रही है कि अरे सखी मधुमंगल को खोल दो मधुमंगल को जैसे ही खोला और मधुमंगल तो खोलते ही जय हो जय हो कहकर के उछल कूद करते हैं और गोपियों के रोकते रोकते भी वहां से सीधे कूद फात करके वो जाए बो जाए बो जाए बाहर निकल जाते गोपियों के घेरा से और श्री श्याम सुंदर के घेरा के पास में आ जाते इधर जितने भी सखीगण हैं उन सबों ने सुबल को पकड़ लिया सुवल के बाएं हाथ से गलबइया देकर के श्री चित्रा जी ने हाथ में काजल लेकर के सुवल की आंखों में काजल लगा दिया और कहा अब जाओ ऐसे सुवल को पराजित करके जिसे हमें भेजती हैं श्री मधुमंगल सुबल से कह रहे हैं कि तू काय को आया कहा कोई ती तो पुकारा इसलिए आया मधुमंगल कह रहे हैं बोले भैया गोपियों के यूथ में क्या सुख विराजमान है तुम्हारे यहां पर तो कुछ भी नहीं है मैं वहां देख के आया श्री राधिका का कैसा सौंदर्य और श्री राधिका का कैसा प्रेम उनके यहां पर कैसे संगीत कैसा नृत्य कैसी मधुर कला और श्रृंगार और जो सौंदर्य बोध जैसा वहां पर विराजमान हैं, तुम्हारे सखा तो गमार है। तो हैं। इनमें कहीं श्रृंगार है ही नहीं जैसा सौंदर्य बोध श्री राधिका के यूथ में विराजमान हैं और ऐसे श्री किशोरी जी की कृपालता किशोरी जी की संगीत किशोरी की बाबदूकता श्री किशोरी जी की कवित्व शैली श्रीकिशोर जी की मधुरमा लावण्य सौंदर्य रमणीयता उस यूथ की सारी सखियों का तत्सुख सुखित भाव सखियों की सेवा भावना चतुरता इनका वर्णन करते हुए श्री श्याम सुंदर के हृदय में मधुमंगल इस प्रकार दौत्य करते हुए प्रीति को बढ़ा रहे किशोरी जी के गुणों का जिस समय गायन किया श्री श्याम सुंदर प्रेम हो रहे हैं सुवल उस समय लौट करके आए मधुमंगल से कह रहे भैया कैसे लगी बगी तो नहीं जाना? बोले देख भैया मेरी महिमा देख मैं अपने ब्रह्म तेज के कारण इस सुबल को गोपियों के घेरा से छुड़ा करके ले आया ये तो मेरा प्रभाव था कि ये आ गया है सोवल कह रहे अच्छे गए भैया तेरे यहाँ पे मैं गया तुझे छुड़ाने के लिए तू ये कह रहा है कि मैं छुड़ा करके लाया सोवल कह रहे हैं भैया इसकी बड़ी बुरी दशा हो रही थी मैंने जो दशा देखी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं गोपी जो इसके कौड़ा मार रही थी और फूल छड़ी से लठा मार जो कर रही थी उस समय ये कैसा पुकार रहा था मधुमंग बिल्कुल झूठ बोले ये या सुबल के ऊपर विश्वास मत करियो भैया मेरी तो गोपी ने ऐसी सेवा करी कि वहां पे तो पूरी की पूरी भीड़ की भीड़ एक साथ मेरे ऊपर उमड़ी अब मैं बहुत कहू कि सब लाइन से आकर के एक एक करके मेरी पूजा करो परंतु इतनी फुर्सत किसको सब एक साथ मेरी पूजा कर रही हैं सो भैया दूर से ही खड़े हो करके उनने चंदन रोरी उनको ये सब मेरे ऊपर चढ़ाए तो देख नहीं रहा है ऊपर से नीचे सब और से गुलाल चंदन रोरी इनसे मैं कैसा भीगा हुआ हूं और गोपियों ने क्या मेरी सेवा की और कैसा मुझे भोजन कराया ऐसा कहकर मधुमंगल अपनी पौध दिखाए बोले देख कैसी मेरी फूल नहीं है कितना सुंदर भोजन कराया है देख ले कह रहे हैं इस सुवल को तो गोपी ने पकड़ लिया था और भैया विश्वास नहीं हो तो देख ले इसकी आंखों में काजल लगा हुआ है यह गोपियों से पराजित हुआ है तो गोपियों ने इसकी आंख में काजल आंच दिया है ये पराजित हो चुका है श्री, सुवल कह रहे हैं बुलभिया गोपियों ने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया हमारी सखा उसका बड़ा अपमान किया है और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए इन गोपियों को यदि दंड नहीं दिया गया तो देखना एक दिन वृंदावन के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा भैया मैं कृष्णा तो सही कह रहा हूं कि इन गोपियों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि अब ये पूरे वृंदावन को अपना राज्य कहने लगी हैं और ये अपना राज्य स्थापित करेंगी इसलिए इन गोपियों को वृंदावन सीमा से बाहर भगाना पड़ेगा हमको अब इन गोपियों के ऊपर आक्रमण करना चाहिए और आक्रमण करके इनको दंडित करना चाहिए अन्यथा इनका साहस बहुत अधिक बढ़ा है और उसी समय श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं हाँ भैया तू कह तो सही रहा है इन गोपियों को दंड देना ही चाहिए इन्होंने हमारा जो अपमान किया है हमारे शाखा का जो अपमान किया है उसका इनको दंड मिलना ही चाहिए और ऐसा कहकर त्रिभंग ललित होकर के श्याम सुंदर ने जो वंशी बजाई आजी रूपी दूती उसको ही मानव श्री श्याम सुंदर दूती के रूप में उस वंशी निनाद को श्री राधिका के पास में भेजा है वो वंशी निनाद रूपी दूती श्री राधिका के पास में जाकर के श्याम सुंदर के हृदय के भाव को प्रस्तुत कर रही है <coughs> श्री प्रिया वंशीन नाद को सुनकर के एकदम विभल हो रही हैं और विफल हो करके श्री विशाखा कह रही हैं बोले आदि सके होने की आवश्यकता नहीं है देख शामसंदर कैसा अपना पौरुष विस्फूर्जित कर रहे हैं कैसे हमको चुनौती दे रहे हैं ये वंशीन नाद नहीं है श्याम ने युद्ध की घोषणा कर दी है ये युद्ध के प्रारंभ का शंख है इसलिए अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं अरे सके तू भी युद्ध की घोषणा कर और उस समय श्री प्रिया जी ने अपनी मेहती नाम करके जो वीणा है वो वीणा ली और वीणा लेकर के उसमें परम सुंदर मीण उसको गाया है फिर कहीं जोड़ गाकर के झाला प्रस्तुत करते हुए जिस समय वीणा का गायन करती हैं और उसके माध्यम से जो संगीत प्रस्तुत कर रही हैं श्री श्याम सुंदर उस बेण को सुनकर के उस भैया वीणा नाथ को सुनकर के सुन से आनंदित हो जाते हैं और श्री श्याम सुंदर उस समय जोर से कहते हैं हो हो हो ऐसे जो कहा सोई श्याम सुंदर के सखागण और गोपी बेबी हो हो हो ऐसा कहकर के उस समय युद्ध करने के लिए होली खेलने के लिए परस्पर विराजमान हुई है जोरी का वर्णन किया जाए योग सरकार की शोभा का वर्णन किया जाए उसी का नाम होली है उस होली लीला को जो प्रारंभ किया है उस होली युद्ध में श्री प्रिया जी श्याम सुंदर ये दोनों आनंद पूर्वक होली खेल रहे हैं सखीगण युद्ध में प्रवृत्त कराती हैं सखीगण निवृत्त कराती हैं कहती हैं अब थक गए हो थोड़ी देर विश्राम कर लो जब विश्राम कर ले श्री हितलाल जी की धमार है उसमें एक पद है कि दूर भाई सब शीतलता अब पुनः खेलो आए तुम्हारी शिथिलता दूर हो गई है अब दोबारा खेलो तो आ, होरी में में प्रवृत्त और निवृत्त दोनों कराने वाली सखीगण है सखीगण जैसे शिवप्रिया लाल को प्रवृत्त करती हैं वैसे ये प्रवृत्त होते हैं जब ये घोषणा करती हैं कि अब युद्ध बंद कुछ देर के लिए तो युद्ध बंद हो जाए आ, उस समय जब शिवप्रियालाल विश्राम कर, कर रहे हैं विश्राम कर रहे हैं उस समय कह रही है अब शिथिलता दूर हो गई है अपना होली खेलने के लिए चलो अज्वल सरकार खोरी श्री, श्री उस समय आनंद पूर्वक होली खेल रहे हैं श्री वर्णन कर रहे थी उस होली निध में श्री विश्वानंद श्री स्वामी जो उस समय अपने पास में खड़ी हुई श्री विशाखा उनके काम में लग करके श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं कि देखो प्यारी कुंज बिहारी मूर्तमंत बसंत बोले अधि सके प्यारे ऐसा लग रहा है जैसे मूर्तमान बसंत ही आज विराजमान हो गया है श्याम सुंदर और बसंत इनकी जो छवि है वो एक सी है और श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का जिस समय ये बात कर रही हैं श्री विशाखा जी से उसी समय श्याम सुंदर को मौका मिल गया होली का खेल तो धोखे का खेल है छल का खेल है श्याम सुंदर को मौका मिल गया और श्याम सुंदर ने छल करते हुए उस समय अपनी जो पिचकारी सुंदर कस्तूरी की काले रंग की जो पिस्ता पिचकारी है कस्तूरी के रंग की श्याम रंग की पिचकारी वो श्री शिप्रिया जी के ऊपर जैसे ही मारी प्रिया एकदम चौंक गई और उन्होंने अपने वाम श्री हस्त को आगे करके जो एक धार आ रही है उस धार को अपनी हथेली के ऊपर जो रोका हथेली से टकरा करके धार उसकी छींटा श्री प्रिया जी के श्री मुख के ऊपर और वस्त्रों के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है बोलो लाल नीला लाल की जय उस समय श्री प्रिया जी की अपूर्व शोभा श्री प्रिया के मुख के ऊपर शोभित हो रही है श्री प्रिया जब पिचकारी मारती है तो शाम शुभपन शोभित छीटे नी की लागी चंदन की शाम सुंदर के नील श्रीअंग के ऊपर चंदन की शोभा और श्री प्रिया के जो गौर श्रीवर्ण है उस गौर्ण तप्त कांचन गौर जो श्रीवर्ण उस श्रीवर्ण के ऊपर श्री कस्तूरी की जो छीट है वो कपोल के ऊपर वस्त्र के ऊपर ललाट के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है अपूर्व शोभा श्री ललिता जी कह रही हैं, शाम सुंदर फाउ गलत ये युद्ध के नियम के गलत है जब तक प्रतिपक्ष सामने सावधान नहीं है असावधान असावधानी की स्थिति में यदि कोई प्रहार करता है तो ये धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा तुमने तो गलती की है उस समय श्री ललता ने न्या किया ललता उस समय न्याय करती है। श्री बिशाखा जी, पूछती, जी पूछती, आ, आ, पूछती है ललता कह रही है अनुचित है अरे ललता आप तू ही बता श्याम सुंदर ने जो अनुचित युद्ध खेला युद्ध में जो फाउल खेला है इनको क्या दंड दिया जाए श्री ललता जी उस समय आदेश देती हैं बोले फाउल खेलने का दंड यह है कि फ्री हिट मिलेगा <laughs> तुम के में लगाओ उस समय श्री प्रिया जी आगे बढ़ करके मंद मुस्काती हुई आगे बढ़ रही है श्री श्याम सुंदर प्रिया के कटाक्ष मात्र से आज निर्बल हो गए हैं और श्री प्रिया ने अपनी बाम भुजा श्री श्याम सुंदर के कंठ के ऊपर डाल करके श्याम सुंदर को भीज करके जो कजरोटा है उस कजरोटा से काजल अपनी उंगलियों के अग्र के ऊपर काजल लिया और काजल लेकर के श्याम सुंदर को बख्शो से चिपकाते हुए श्री श्याम सुंदर के नयन में उस समय काजल आजिया बोल राधा रानी की जय उस समय जितनी भी सखीकरण वे सब जय जयकार कर रही हैं बोल राधा रानी की जय श्री श्याम सुंदर बिल्कुल इस समय पराजित हो गए हैं और पराजित होकर के सब कह रहे हैं कि श्याम सुंदर प्रिया के चरणों में झुक करके प्रणाम करो और उस समय श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के श्री चरणार जो प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि न पारे हम निर्वध्य संयोजाम न पारे न पारे हे प्रिय आपके सामने मैं नहीं जीत सकता हूं नहीं जीत सकता हूं ऐसा कहकर के अपनी जो पराजय स्वीकार की श्री किशोरी रिजु उस समय श्री श्याम सुंदर को अपने भुज पाश से अंक से विमुक्त करती हैं और विमुक्त करके श्री श्याम सुंदर किशोरी जी को श्री चरण में प्रणाम करते हुए अन्य जितने भी सखागण घेर रहे हैं और भी प्रयास कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर को कैसे मुक्त किया जाए उस समय सब के पास में आकर के सबसे कह रहे हैं बोले भैया राम राम भैया हम हार गए अब हारने पर तो जो हारा हुआ राजा है उसका यही है कि वो राज्य के ऊपर अधिकार छोड़ देता है इसलिए वृंदावन के ऊपर से भैया अब हमारा अधिकार समाप्त हुआ से आंदावन के ऊपर वृंदावन की साम्राज्य श्री राधा रानी ही घोषित हुई ऐसा कहकर के श्री राधा रानी की जय सब लोग श्री राधा रानी के अधिकार को ही उस समय स्वीकार करते हैं श्याम सुंदर श्री राधा रानी के अधिकार को स्वीकार करते हैं और कह रहे हैं भैया हम राज्य से चुत हो गए हैं राज्य से हम अलग हटा दिए गए हैं इसलिए अब हम वन में जा रहे हैं और वन में जा करके कहीं एकांत में यमुना जी के किनारे किसी इष्ट देवी हैं उनका आराधन करेंगे और अपना शेष जीवन श्री राधे का राधिकाचरण साहुज्य को प्राप्त करने में अब हम व्य कर देंगे क्योंकि तो हारा हुआ जो राजा है वो तो बन में जाकर के तपस्या करता है तो श्री राधिका चरण उनको प्राप्त करने के लिए राधिका चरण सेवा इनको प्राप्त करने के लिए अब हम जा रहे हैं भैयाओ राम राम तुम सब जाओ जो कुछ भी कहा सुना हमारा उसको क्षमा करना और ऐसा कहकर के श्री श्याम आप बंद में चले जाते हैं उसी प्रसंग में श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाठ मधुकेलवल्ली में एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि इधर श्री श्याम सुंदर नयनो से जो ओट हुए सोई श्री प्रिया बिरह में विकल हो गई व्याकुल हो गई और बिरह की जितनी भी दशाएं हैं वे सब श्री प्रियाजी में उदय हो गई हैं बिरह व्याकुल होकर के विराजमान हैं इतने में ही सखीगण क्या देखती है कि जिस निकुंज में श्री प्रिया व्याकुल होकर के विराजमान हैं, उस निकुंज के बाहर को योगी जी घूम रहे हैं माथे के ऊपर बड़ा लाल सा मोटा सा बिंदाल लगा रखा है गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी है एक कौपिन जिसमें लाल लगोटी उसको लगा करके लगोटी का छोर आगे झूलता हुआ न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है बाजूबंद जो रुद्राक्ष के हैं उनके बाजूबंद धारण कर रखे हैं अंग में भस्म लगा रखा है और नव किशोर नीली जिनकी अंग कांति इंद्र नीलमणि सरि की जिनकी अंगकांति कमल सरी के नेत्र लटूरिया है बिखर रही है और उनके ऊपर बड़ा सुंदर जो जूड़ा है वो जूड़ा बांध रखा है जिसमें बम करते हैं उसे वो जूड़ा हलता है मस्तक के ऊपर हलता हुआ न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है हाथ में कमंडल लेकर के जो साहरा है अथानी अथारी उस अथारी को संग में संग में लेकर के ये विचरण कर रहे हैं और बोम बोम करते हुए राधे राधे कहते हुए विचरण कर रहे हैं रस ने वर्णन किया योगी रंग भीन आया अच्छा संगी नाद बजाया योगी रंग बाबरों डोले राधे, राधे राधे राधे बोले योगी सब संतों दापुराना सरन मल्लुक नहीं माना मल्लुक का पद है तो उस समय वही छदम लीला का श्री कृष्ण योगी बन करके आए हैं श्री ललता जी दौड़ करके जाती हैं। कहती है बोले हे योगी जी हमारी सखी को न जाने क्या हो गया है आप जाकर के कृपा करके बताइए कोई आपके पास में झाड़ है तो कोई झाड़ा दीजिए न जाने कौन सा आवेश उनके ऊपर आया है इसलिए आप हमारी सखी की चिकित्सा कीजिए पधारो पधारो ऐसा कहकर के जब श्री श्याम सुंदर को बुला करके लाती हैं, श्याम सुंदर बड़े आचार्य आकार में आधी आंख बंद किए हुए ध्यान करते हुए हैं। सखीगण श्री श्याम सुंदर को आसन बिछाती हैं, श्याम करते हैं, हम किसी दूसरे के आसन पर नहीं बैठते हैं अपने बगल से मृग चंद निकाल करके अपना आसन लगा बिछा करके उसके ऊपर बैठे और संकेत से आपने जो आधारी है उस आधारी के संकेत से हटाओ हटाओ ये कंबल हटाओ ये आसन हटाओ हम किसी दूसरे के आसन पर नहीं बैठेंगे अपने आसन के ऊपर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं श्री राधे का चरणों का आंख बंद करके उस समय श्री ललता जी पूछती है महाराज आप तो त्रकाल को जानने वाले हैं क्षमा करना हम बालिकाएं हैं इसलिए आपके साथ में कोई अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं तो आप उसका बुरा मत मानना उस समय आप ये बताइए हम आपकी परीक्षा कर रही हैं कि आप वेश बना करके आए हैं कि वास्तव में आपके पास में कोई सिद्धि है जहां सब पूछ रही है आप कृपया करके ये बताइए इस समय मेरे हृदय में क्या है ललता जी ने पूछा कि मेरे हृदय में क्या भाव आ रहा है आप सर्वज्ञ के नहीं कोई सिद्धि है के नहीं आपके पास में और श्री श्याम सुंदर उस समय आंख बंद करके जैसे प्राणायाम सींच करके आंख बंद करके बैठे हैं और कह रहे हैं हे ललते मुझसे कोई वस्तु छिपी हुई नहीं है मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में क्या है हृदय में किसी नव युग्म को विलास करते हुए दर्शन करने की अभिलाषा है ऐसे कह रहे हैं सारी सखी जय हो जय हो कहकर उस समय कहती हैं। बोले हमारी श्री सखी उनकी दशा देखकर के आप बताइए इनको इनके रोग की निवृत्ति कैसे होगी ये मूर्छा को जो प्राप्त कर रही हैं उस समय श्री श्याम सुंदर उस समय आते हैं बोल जरा इनका श्री हस्त ग्रहण करके बताइए हम का स्पर्श नहीं करते हैं और के करके, ले करके, श्री राधिका उनके श्री हस्त को खोलने का प्रयास करते हथेली दिखाओ और जैसे ही श्री राधिका के श्री हस्त का किंचित स्पर्श हो जाता है सोश्री तो श्यामचुंदर के श्रीअंग में रोमांच उत्पन्न हो जाता है श्री ललता जी कह रही हैं, बोले अरी सखी जान गई जान गई ये योगी भोगी कोई नहीं है ये तो ब्रज को महाभोगी ऐसा कहकर के सारी सखी प्रगल्भता धारण करते हुए श्याम सुंदर के पास में आती हैं। वो कह रहे हैं अरे चंचल पहले ये बता ये अलकावली उनको तूने ने जूड़ा क्यों बना रखा ऐसा कहकर के कोई जूला खींचती है कोई श्याम सुंदर ने जो रुद्राक्ष की माला पहन रखी है उनको छीन रही है कोई माथे के ऊपर जो सिंदूर का बड़ा बिंदा लगा रखा था उस बिंदा को पहुंच देती है कोई श्री श्याम सुंदर के श्री अंग में जो राख लगी हुई है भस्म उस भस्म को पहुंच देती है ये भस्म लगाने की क्या जरूरत है लाओ हम इनके चंदन लगा देती है और ऐसा कहकर के सब उस समय श्री शाम सुंदर को एक साथ शाम सुंदर के साथ में होली खेलना और शाम सुंदर के साथ में गुलाल अबीर कुंकुमा बूका चोवा इन सबों को एक साथ छिड़कती हुई अपूर्व से विराजमान होती हैं श्री शाम सुंदर से कहती हैं शाम सुंदर हमारे साथ में धोखा करने के लिए चले थे हमको धोखा देने के लिए गिरो श्री किशोर जी के चरणारविंद में और उस समय श्री रात श्याम सुंदर श्री किशोर जी के चरण प्रकट करके कहते हैं कि हे hey देवी आप ही मेरी परम इष्ट हो करके विराजमान हैं और ऐसा कहकर के पुष्पांजलि श्री राधिका के चरणार्विंद में श्री श्याम सुंदर समर्पित करते हैं और तब श्री श्याम सुंदर का के सामने श्री राधा रानी का राज्याभिषेक उस समय होता है श्री श्याम सुंदर छड़ीदार दार बन करके श्री किशोर जी की जय जयकार करते हुए विराजमान होते हैं बुल लाल ली ला लीला की जय ऐसे अद्भुत लीला विराजमान उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं कि गोवर्धने मधुबनेशु मधुत्सवे गोवर्धन में मधुवन में मधुत्सव माने जब होली का उत्सव हुआ उस होली के उत्सव में बिद्रा, बिद्राविता, त्रप सखी जिन श्री राधिका ने त्रपा माने लज्जा रूपी सखी का त्याग कर दिया क्योंकि होरी तो निर्लजता का ये खेल है जहां पर अश्लील बोलना गाली देकर के बोलना प्रिय लगता है सुनना प्रिय लगता है तो जहां पर विद्राविता त्रप सखी, सखी, उसको तो भगा दिया है और का हैतवाहनी होकर के साथ सैकड़ों सखी उनकी सेना को संग में लेकर के पिष्टात युद्ध हम पिष्टात गुलाल गुलाल के युद्ध को करती हुई विराजमान हो रही हैं, अनुकांत जय आयो निरंतर कांत जया श्याम सुंदर को जीतने के लिए जहा युद्ध करती हुई गुलाल इत्यादि उनके युद्ध को करती हुई विराजमान है या तीन ताम नव उस समय युद्ध में हे श्री स्वामी जो कल में लाला करके नव जातप जातुप कूप काली जातुप माने लाख की सुंदर ढली हुई जिनमें रंग भरा हुआ है ऐसी मटकियों को लाकर के कौ मैं आपको प्रदान करूंगी और आप जिस समय उन मटकियों को आकाश में उछालो उस समय वायु के स्पर्श मात्र को प्राप्त करके वो मटकी फूट जाए आकाश में और उनसे झरझर जल की वर्षा हो रही है ऐसे आपको जातुषु जातु माने लाख उस लाख की बनी हुई जो बिल्कुल कोमल शरीर में कहीं चोट नहीं करे ऐसी कूप काली माने सुंदर मथनी उन मथनियों को मैं लाला करके आपको कप प्रदान करूंगी और आप युद्ध में जीत करके श्री श्याम सुंदर उनको अपनी बशीभूत बनाएंगी और श्री श्याम सुंदर उस समय विराजमान होंगे पवन मासी जी श्री प्रियालाल इनके राजाभिषेक में प्रिया जी के राज्याभिषेक में स्वयं विराजमान होंगे और प्रिया जी का जब राज्याभिषेक होता है उसी समय श्री श्याम सुंदर को पकड़ करके श्री श्री राधा रानी के दक्षिण भाग में विराजमान कर देती हैं एक सिंहासन के ऊपर श्री प्रियालाल दोनों उस समय विराजमान होते हैं और सारी सखी उस समय कह रही हैं श्री युगल सरकार की जय वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी गोविन्द जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविंद निताय गौर हरि बो जय श्राधे श्या भलिहा